उसके बाद ब्रह्मा जी महाराज व्यास जी से पितृ तर्पण का वर्णन करते हुए कहते हैं कि व्यास जी श्राद्धकर्ता को उसके बाद ओम विश्वेभ्यो देवेभ्य एतानि गंध पोत्पधो दीप वासो युग्म यज्ञो पवितानि नमः कहे करें विश्वे देवाओं को गंध प्रदान करें समर्पित गंध की पूर्णता की कामना करनी चाहे उसके विश्वेदेव के प्रतिनिधि ब्राह्मण को ओम अष्टु से समर्पित चंदन की परिपूर्णता स्वीकार करें, ब्राह्मण अष्टु से प्रतिष्ठित दें, श्राद्ध करता पुनः बोले, ओम पित्र पिता महाप्रभिता महानम् माता मह प्रमाता मह वृद्ध प्रमाता महानम् सपत्निका ऐसा कहकर पितरों के श्राद्ध की अनुग्रह मां इस वाक्य के अनुग्यात होने पर ओम देवताभ्यः पितृभ्यश्च महायोभिः एवच नमः स्वाहाये सुधाये नित्यमेव नमो इस मंत्र का तीन बार जप करें तदनंतर पत्रादेवं माता महादिकानम गोत्र का उल्लेख करते हुए इदमासनं सुधा ब्राह्मणों के बाम पार्श्व में आसन दान कर होम पितृन आवाहायस्य ब्राह्मणों से अनुज्ञा के प्रार्थना करें और आवाहय इस वाक्य से ब्राह्मणों के द्वारा अनुज्ञात होकर ओम उसंत तस्पादि मंत्रों के द्वारा ओम आयांतुनह पितरह सौम्य स्पाग्नस् फाता पतिवर्देवयाने अस्मिने यज्ञे सुदयाम दंतो तिब्रवन्तु तेतुस्मान पितर इत्यादि मंत्रों से पितरों का तिल का विकरण करें जमीन पर तिल छिड़कें तिल डाल दें पूर्व के भांति क्रम से स्थापित अर्घ पात्र में उदक दें तथा तिलों से आदि मंत्रों के द्वारा तिल का दान करें उसके बाद ब्राह्मण के दोनों हाथों से गंध पुष्प प्रदान करें पित्र पात्र को उठाकर मंत्र के द्वारा अंत में पित्र का गोत्र नाम उल्लेख पवित्री के साथ अर्घ पात्र को ग्रहण करके बाद में बाम पार्श्व में कुछ के ऊपर पितृभ्यः स्थानम अशि मंत्र से अधो मुख अर्घ पात्र को स्थापित कर दें, मतलब उसको उल्टा कर दें। उसके बाद संधाधाम लोकाः पितृश्रदनः आदि मंत्र का पाठ करें अधो पात्र का स्पर्श करना चाहिए उसके बाद पितृ तीर्थ से पिता के आसन पर गंध पुष्प गोत्र नाम उच्चारण पूर्वक शपथ ने कह पितृपितामह एवं प्रपितामहा को एतानि गंध पुष्प धूप दीप वासो युग्म शोत्रिय यज्ञोपवीतानि वह स्वदा इस वाक्य को पढ़ पित्र तीर्थ से जल छोड़े गंधार दानम अक्षयम अस्तु ऐसा श्राद्धकर्ता के कहने पर संकल्प सिद्धरस्तो इस प्रकार ब्राह्मण कहे जैसे पनादि पनादिकरण करें ओम या देवा इस मंत्र से भूमिका सम्मार्जन करें तदनंतर घृत मिश्रित अन्य ग्रहण कर साध्य होकर ओम अग्नौ कर्णमहम करिष्ये इस मंत्र के द्वारा पित्र ब्राह्मण की सेवा में अनुज्ञा की प्रार्थना करें ओम कृष्टव इस वाक्य से ब्राह्मण के द्वारा अनुज्ञात हो अथवा इस वाक्य को ब्राह्मण अद्वैहानाय स्वाहा मंत्र से पितरों के प्रतिनिधि ब्राह्मण के हाथ में दो आहुति प्रदान करें आवश्यक अन्न पिंडार्थ स्थापित करके अन्न का आधा भाग पित्रादि के पात्र में और माता महादि के पात्र में समर्पित करें उसके बाद जल पात्र मुद्रादि दक्षिणा स्थान पूर्वक भोजन पात्र के ऊपर कुषदान करें अधोमुख दोनों हाथों ओम पृथ्वी ते पात्रं इत्यादि मंत्र पाठ पूर्वक इस पात्र को अभिमंत्रित करें उस पर अन्न परोसते हुए ओम इदं विष्णुर्वि चक्रमे त्रैधानि इत्यादि मंत्र का पाठ करें विष्णुः हव्यं रक्षस्वसे अन्न के मध्य अधोमुख अंगुष्ठ से स्पर्श करके ओम अपहतास्प्राः रक्षागुंसे वेषधा मंत्र से उच्चारण करते हुए उसको विकरण धोर लोचन संघीय केभ्यो देवेभ्या एद अन्नम सग्रतम सपानियं सव्यंजनम स्वाह कहे कर विश्व देवों को अन्न निवेदन करते हुए उसके ऊपर सकल कुश पात्र रख करें। श्राद्ध कर्ता को बोलना चाहे कि होम अन्नमिदं अक्षयम अस्तु ऐसा उच्चारण करें एवं निमन्त्रित ब्राह्मण जिनको निमंत्रण दिया है निमन्त्रित ब्राह्मण ओम संकल्प सिद्धयस्तु ऐसा बोले उसके बाद आप सब्य होकर पत्रादि पात्र में यंजन सहित घी मिले हुए अन्न को कर। उसके ऊपर भूमि संकलन उसका स्थापन कर दोनों उत्तान हाथों से भोजन पात्र स्पर्श करते हुए मंत्रों का पाठ करते हुए तिल फैलाकर पृथ्वी पर बायां घुटना टेक कर ओम आमक गोत्रय विवाह अपना गोत्र पिता महेभ्यः सपत्नीकेभ्यः एतदन्नं सग्रतम सपानियं सभ्यञ्जनं प्रतिसिद्धवरजितं सुधाः इत्यादि वाक्यसे सपत्नीके पिता पितामह को नाम गोत्र उच्चारण पूर्वक अन्न का निवेदन करें अन्न का संकल्प करें ओम ओर्जम बहन्तीर अमृतं कृतं मंत्रों का उच्चारण करते हुए जल धारा अब शेक भी कराएं। उसके बाद कथा सुखम वाच कथा का पाठ कर ब्राह्मण के भोजन करते समय भक्ति पूर्वक व्यार्थियों का पाठ करते रहें, पित्र स्तोत्रों का पाठ करते रहें। उसके बाद ब्राह्मणों को मुख प्रक्षालन के लिए जल देकर प्रणव पूर्वक व्यार्थि के साथ गायत्री तथा मधुवाद मंत्रों का पाठ करते हुए मधु ओम रुचितम भवत भी इह कहकर देव रामनों से विनम्र भाव पूर्वक भोजन के रुचिपूर्ण होने का प्रश्न करें देव ब्रामनों के द्वारा सुरुचितम यह उत्तर होना चाहे। ओम शेषमनम यह विनम्रता से प्रश्न करने पर ब्राह्मण कहे कि ओम इष्टय सह भोजनम तुम अपने इष्ट मित्रों के साथ इसका भोजन कर लो उसके बाद ब्राह्मणों से तृप्ततास्तह का जिज्ञासा स्मतः तुम तृप्त हो तो ब्राह्मण बोले ओम तृप्तास्म हम तृप्त हैं उसके बाद अमक गोत्र अस्मत पिताह अमक देवत शर्मनम सपरणाव तथा व्यवहारति के साथ गायत्री मंत्र ओम मधु आदि मंत्रों का पाठ कर तीन बार ओम मधु मधु मधु शब्द का उच्चारण करते हुए पिंड का निर्माण करें और अपने गोत्र आदि का उच्चारण करते हुए उस पर घृत धारा जल धारा सब का क्रमशः प्रोक्षण करना चाहिए उसके बाद तीन बार संयम करके ओम सर्वहे ऋतुभ्यो वामावर्त से दक्षिणाभिमुख होकर भोजन पात्र में पोष्ट तथा अक्षतम चारिष्टम चारस्तव बोलते हुए अमी मदनतपितरों यथाभाग मां मृच्यात्पित इस मंत्र का पढ़ करते हुए बस्त्र को शिथिल कर अंजली बांध कर ओम नमो बहपितरो नमो बह वित्याद मंत्र का पढ़ करके ग्रहान ग्रहा पितरो दत्तह इस मंत्र से ग्रह का निरक्षण करें सदा वा पितरो द्वेक महा इस मंत्र से निरक्षण करें एतद् वा पितरो वासह यह मंत्र पढ़कर आमक गोत्र पिधा एतक्ते वासह स्वधा वाक्य से पिंड पर सूत्र प्रदान करें तदनंतर बाएं हाथ से उदक पात्र ग्रहण कर ओर्जम वहन्तिर अमृतं कृतं पयह कीलाल पूर्व में स्थापित अर्गपात्रक के बचे हुए जल से प्रत्येक पिंड का सीजन करें, फिर पिंडावाहन पूर्वक पिंडों के ऊपर गंद और कोसदान करें, मंत्र के द्वारा पाठ करें। माता महादी के प्रतिनिधि ब्राह्मण को आचमन करावें ओम सुफक्षोतिमास्तु इस वाक्य से श्राद भूमिका भली भांति अविक्षण कर ओम मध्यस्थदा देवाः सर्वमस्तु का उच्चारण करके सेवा आप आसन कर ब्राह्मणों के हाथ में जल दें लक्ष्मीर वशति आदि का पाठ करते हुए मंत्र उच्चारण करते ब्राह्मण के हाथ में पुष्प समर्पित अक्षतम चारिष्टम चास्तु यह कहते हुए यव और तांडुल भी ब्राह्मणों के हाथों में थे उसके बाद पुनः यजमान ओम हमको गोत्रणाम अस्मत पितृपितामह प्रपिता महानाम सपत्निकानाम यदमन्नम पानादिकम अक्षयमस्तु इस वाक्य से पित्रादि ब्राह्मण के हाथ में तिल और जल का दान करें ब्राह्मण आस्तु कहकर कर प्रतिवचन बोले इसी क्रम से माता महा आदे को अक्षत आदि दान करें उनसे आशीर्वाद के प्रार्थना करें